वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नित नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदेराधिकरणोदय गोपीजन सामुक्त बिंदव मनोहर वा छाकतरुव कृपा सिन्दे वज पति पावे वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लंग हाइत गिरी यदिपातमह वंदे परमाधवृंदुसी वैपिया देवी सयी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरंजयुन देवी सरस्वती ततूजयो दी संकर्तनी कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रशु प्रकाशने सदाक्तगुरभक्ति क्ति प्रमोदाजगोरुन दैय सदाभविष्टुह तीर्थास्पदम शिव विरुंचन तम शरण्यम भीतातिहां पनतपाल दिपूत वंदे महापुरुष महापुरुषते चरण दुस्त सुरक्षितरक्ष्य धर्मीचा जया मी गैत्यपा बद वे महापुरश ते चरणारिंद यद्लवनकमी छटाया विस्फुरीत कि गुस्वर्शी पूर्ण अनुरागर सार्वथ साराधिका मदा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निदानंद सीयादत गदाधर शिव सदी गौरभक्तंदुनितानंद्रियातदाधर शिव सदी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 अजानुलंबित भुजौ कनका बुधात संकर्तनकमलायुताक्ष भीषाबरु द्वीजरु जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करू कुणता हरे कृष्ण हरे कृष्ण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 मुक्तिं मुक्ति मुक्ति दिन भावानूपेण सदा नम गरंग रमणीय जटाकलाप गौरीर विभुषीतवाम भाग नारायण प्रियमदापहारम वरान से बुहती भज भीशनाथ बागी सजस् वदनी लक्ष्मीजस्सी ज्यादय संविधि म भजी हरी कृष्ण हरी कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरी अथापिते पदम भूद प्रसादेश गृहत ही भगवन् भगवीन नाच अन्यम अथापिते नीचिन्मन अथा ते पदाबुज्रदेश अगृहत एवं भगवन् तथ्यम नाच अन्यम चेकअपी चीर विचिन्मन सिसिलोभक्ति सिद्धांत हो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रोपा जी ने बताए हमारे ये जो गौड़िया मठ है सिस सिद्धांत हो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रप्पा जी ने बताए ये जो हमारे गौड़िया मठ है ये गौड़ी हॉस्पिटल है इसमें तरह तरह का बीमारी के द्वारा आक्रांत जो मरीज है सब आते रहते हैं ये हमारा गौड़िया हॉस्पिटल है इसमें कई किस्म का मरीज आता है एक एक का एक एक किस्म का बीमारी है और इसमें ये बीमारी का ट्रीटमेंट भी होता है सच्चा पूछो तो एक्चुअल ट्रीटमेंट जो है ये ये गौर यमटमी होता है पक्का जो ट्रीटमेंट है वास्तव चिकित्सा ये हमारा ये गौरमटमी होते हैं और गुरु वैष्णव जो है वो है चिकित्सक अपना अंदर अगर बीमारी रहे मुसीबत में गिरे रहे दूसरे का मंगल करना संभव नहीं साधु गुरु वैष्णव सब चिकित्सा करते रहते हैं जैसे भागवत कथा सुनते सुनते बहुत सारे आपका एक्सपीरियंस हुआ हुआ नारद जी महाराज कितना चिकित्सा किया शंकर भगवान ये सब साधु लोग चिकित्सक हैं अगर मठ में कोई चिकित्सक नहीं है और सारे मरीजों को लेकर एकदम भर्ती करा दिया तो क्या हालात होगा सारे मरीज ही मरीज मरीज और कोई डॉक्टर कोई नहीं ऐसा हालत वर्तमान अवस्था हुआ ये बात पहले भी मैं कह चुका हूं जब वर्तमान अवस्था ऐसा हुआ चिकित्सक नहीं है। और बीमारी चारों ओर फैले हुए हैं और सारे जब मरीज हैं आके भर्ती हुआ आओ चले आओ चले आओ अब उसका चिकित्सा तो कर नहीं सकता अब वो लोग क्या करेगा यही तो करेगा शिलभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वाई पहपाध जी का पास एक आदमी आके शिकायत किया महाराज ये जो ब्रह्मचारी है ऐसा ऐसा करता है अन हो अब उसको भगा दो मठ से निकाल दो उसको मठ से पोपाद ने शांत होकर बोला देखिए जब कोई असुस्थ हो जाए बीमार हो जाए उसको कहाँ भेजा जाए क्यों हॉस्पिटल में तो कम टू द पॉइंट ये हॉस्पिटल है ये सब बीमारी है ब्रह्मचारी है जो कुछ भी है बीमारी है इसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो ऐसा करो बाजार में कितना लोग चल रहा है उसको सब लेके आओ सबका ट्रीटमेंट करो पपा बोले हाँ हम उन सब का ट्रीटमेंट कर सकता लेकिन ये लोग मेरा पास आए कि हमारा बीमारी हुआ तब ना हम ट्रीटमेंट करें तो हम बाजार में जा पकड़ के, के लाए तुम्हारा बीमारी हुआ ऐसा तो हो नहीं सकता ये ब्रह्मचारी लोग कम से कम आया है हम हमको हमको जानकारी नहीं है जिन गुरु से दिखा लिए हैं गुरु के पास बोला कि नहीं कि हम बीमारी है ये हम जानते नहीं लेकिन हम अभी देख रहे हैं सारे ब्रह्मचारी है सब कुछ है अभी इसका बात तो यही जाने ये लोग गुरुचरण में आवेदन किया कि नहीं जब मैं भावसागर में डूबा हुआ हूं मैं बीमार हूँ हमको बचाओ ऐसा शब्द तो अगर ना बोले सब गुरुजी जो गुरु का काम कर रहे सबका चरण में मेरा बिनती तब को दिक्खा मत दो तुमको गार। गुरु बनने का दरकार नहीं दिक्खा मत दो जब तुमको आके रो रो के बोले कि महाराज हमको बचाओ हमको उद्धार करो तभी ना इसका पहले हरी कथा बोलो कन्सियसनेस को कंसियसनेस का डिग्री को हाई कर दो उसके बाद अपने आप वो क्वेश्चन करे तब उसको वो दिखा दो ये नियम है नहीं तो जो हालत है वही वो, वो तो बढ़ते रहेगा कुछ नहीं होगा सारे हॉस्पिटल खुल के रखा कोई भी कोई बीमार सब पड़ा हुआ है कोई ट्रीटमेंट करने वाला कोई नहीं है ऐसा ही होते रहेगा हमारा करने का कुछ नहीं हम तो बोलते रहते हैं अब माने ना माने तो आप लोगों का बात है इधर जो है चर्चा करते करते बहुत सारी चीज बोलने को इच्छा होता है लेकिन टाइम नहीं है बहुत जल्दी आगे जाना पड़ेगा लेकिन समय नहीं है यहाँ जो है काल चर्चा करते करते यहाँ तक आया था कि प्राचीन वर् का जो लड़का है प्राचीन वर् का लड़का कहाँ गया पांचल प्राचीन वर् का लड़का जो है वो प्रचेता गण प्रचेता सब क्या की बोले ये लोग भजन करने के लिए पहले चले गए समुदर में वहां जाके भजन सुर की और महाराज भजन करने के लिए रास्ते में जा रहा था इतने में ही शंकर जी एक तालाब से एकदम उठा एक सम तालाब से शुभ्र वर्णा इतना सुंदर शंकर जी पानी के अंदर से उठा आसारे बाजा बजा रहे उलू बोला कहा से आया और शंकर जी पानी से उठा और ऐसा करके आशीर्वाद किया कि इनको प्रचेतागन को बोले रुको करे उधर प्रचेतागन को कई उपदेश दिए बहुत सुंदर उपदेश दिए और उपदेश ऐसा दिए कि महाराज कमाल के उपदेश और आशीर्वाद की करके अंत ध्यान हुए कि ये जो हम रुद्र गीता इसका नाम ये हम जो आपको सिखा दिया इसको चर्चा करते रहो और नाम करते रहो भजन करते रहो इसके बाद आपका ठाकुर जी का दर्शन हो के ही रहेगा जरूर होगा ऐसा आशीर्वाद करके भगवान भगवान शंकर जी दयाल परमस अंतोध्यान हो गया इसके बाद ये लोग सब गए भजन करने के लिए समुन्द्र का नीचे इत्यादि रुद्र गीता में बहुत सारे श्लोक बताए व्याख्या नहीं कर पाए एक श्लोक तो हम थोड़ा बहुत व्याख्या किए थे खनर्धे नापी तुलई न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संग समान मुतासे सहा इससे बढ़कर और सौभाग्य आशीर्वाद क्या हो सकता कभी भी सत्संगों का जो महिमा है सत्संगों का जो महिमा है सत्संग का महिमा का साथ किसी भी ज्ञान जो क्रिया कर्म जाग जोगो ध्यान पुन्नो किसी का तुलना मत करो अगर करोगे तो यूड भी पनिष्ड तुमको सस्ते मिलेगा कभी ना करो यहां तक कि कोई अगर कहे भगवान नाम रामायण में आता है सुंदर बोले ठाकुर जी का राम जी का नाम एक बार ले तो कमाल एकदम हो गया उस नाम को तीन बार बोलने के लिए बोला मिला ने एक पाप किया तीन नाम तो ऋषि ने उसका लड़का को फेंक दिया बोलो भाग घर से तू अपराधी है पाखंडी है तू तो। एक नाम जवान से आने का साथ साथ सारे ताप पाप तो जाता ही है संसार टूट जाता है और शुद्ध नाम के द्वारा तो प्रेम प्राप्ति होता है ऐसा महिमा है ठाकुर जी साधु संघ, साधु संघ सर्व सस्त कय लव मात्र तो साधु संगे सर्वसिद्धि हॉ ये आप सुने होंगे शायद आप सुने होंगे इतना दिन से गोड़िया मठ पे आ रहे हो ये बात सुने नहीं है तो बड़ा शर्म की बात है व मात साधु संघ सर्व सिद्धि है लव साधु संघ में सर्वसिद्धि होता है क्या आप सिद्धि का क्या अर्थ लगाते हो सिद्धि का जो अर्थ है आपका आपका दिल में क्या बैठा हुआ है बोलो कि रुपया पैसा का सिद्धि की कोई कुछ हो जाए ऐसा कोई सिद्धि क्या कैसा सिद्धि आपका हृदय में है बोलो पहले कि अष्ट अठारह किस्म का सिद्धि है आठ किस्म का मुख्य सिद्धि बहुत सारे अनिमा महिमा प्रकीमा प्रकामो इत्यादि बहुत सारे तो कौन सी सिद्धि आपका दिल में है बोलो सिलो सिला सच्चिदानंद भक्तवीर ठाकुर शिला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पाजी ने बताए ये सर्व सिद्धि का मतलब ये है ठाकुर जी का जो दुर्लभ प्रेम है दुर्लभ सुदुर्लभ ये प्रेम तक प्राप्ति होके भगवत सेवा भी आप को मिलने वाला है ये वास्तव अर्थ है दुनिया का कोई आदमी ना जाने जितना भी टीवी में प्रवचन करे कुछ करे ये संभव नहीं है सब जानना एकमात्र जो लोग शिला सच्चिदान भक्ति मोहन ठाकुर के पास बहुपात का पास आया है वो छोड़ के दुनिया का कोई भी विद्वान नहीं है नॉट इन ए सिंगल विद्वान जो ये सब सिद्धांत तो कह सके मेरे को क्षमा कर देना ये सच्चा बात है किसी का दिल में ये सब सिद्धांत तो आएगा आएगा संभव नहीं तो सर्व सिद्धि हाय का मतलब भगवत प्रेम प्राप्ति होके जो सुदूर्लभ है ब्रह्मा शंकर जिसका एक बुद्ध मांगते हैं नंगा होके नृत्य करता है शंकर जी का जहार आनंद शंकर वसन न जाने शंकर का कपड़ा नहीं रहता नंगा हो जाता नृत्य करते रहते हाँ ऐसा जो पवित्र ठाकुर जी है ऐसा जो पवित्र ठाकुर जी है ये ठाकुर जी का क्या कहे हम बोलो लवो मात साधु संग सर्वस्वती आपका विश्वास नहीं हुआ श्रीला स्वच्छिदानंद भक्तविन ठाकुर जी ने इसका एक उदाहरण दे दिया उदाहरण को सुन लो जल्दी भक्तिविन ठाकुर जी ने जैव धर्म में बताया जे बारा नसी में एक बड़ा विद्वान थे ऐसे तो विद्वान का अर्थ कृष्ण भगवान उद्धव जी के सामने अलग से रख दिया विद्वान तो सारे शास्त्रों का मुखस्थ है वो विद्वान नहीं है विद्वान का अर्थ हम बताएंगे चर्चा शुरू हो तो बोलो उधर जो है एक बड़ा भारी विद्वान वेद वेदांतो पुनिषद शास्त्रो तमाम एकदम उसका जानकारी है पूरा एकदम और बड़ा डिग्री वाले हैं और हजारों शिष्य भी हैं हजारों हजारो शिष्य ऐसा माफी बड़ा है जो आचार्य है मायावाद मायावादी वो एक दिन सुबह में अरुणोदय के समय अपना कुटिया में भजन कुटीर में बैठ के गंगा की ओर जो मुंह है ये गंगा है गंगा देख रहे है अपना भजन कुटीर में भजन कर रहे भजन करते करते देखे कहा से एक बाबा है वो गा रहा है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्वानंद गोदाधर शिवा शादी गौर भक्त ऐसा गाते करते लड़खड़ाते हुए कभी गिर जाते हैं कभी उठते हैं प्रेम का आंसू है ऐसा करते करते वो जा रहा है गंगा का किनारे से और ए बाबा ने उसको देख लिया बोले पाह अद्भुत कितना सुंदर ये गा रहा है हमको पता नहीं ये क्या कीर्तन है श्री कृष्ण चैतन्य कभी तो सुनना नहीं लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन सुना है क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रु का नाम पहले ही बाराणसी वे जब हजारों हजारों दस हजार शिष्यों का जो गुरु है प्रकाश आनंदो उसको उद्धार करने के लिए गए तब तो महापभु का नाम सारे वाराणसी में एकदम प्रख्यात सभी लग विजा आज ऐसा हालत दुआ ये हमारा नसीब का फल है हम तो यही कहे और क्या कहे किसी को दोषारोप करना तो उचित नहीं तो नहीं तो वाराणसी में आजकल वही अवस्था हो गया जो आज से 600 साल पहले था 500 500 5 500, 500 साल पहले चैतौन पांच सौ पचास होगा पांच सौ चैतनम जाने का बाद फिर अभी जो है वही हालत पैदा हो गया जो पहले था वो मायावादी लोग ब्रह्मो आदि जीव ये सब कर रहे ब्रह्म पर ये जो है ऐसा कर रहे हैं बोन माया इत्यादि सब शब्दों को लेकर व्याख्या कर रहे हैं अब वही हालत हो गया ये जो है इधर जो प्रीचिंग है प्रचार जो है प्रचार ये हमारा भारत वर्ष में वास्तव प्रचार अभी तक पूरा प्रचार हुआ ही नहीं भारत वर्ष का गांव गांव में शहर शहर में ये प्रचार होनी चाहिए हुआ ही नहीं अब ये जो है बैठ के वो देखा कि अरे कमाल एक बाबा ऐसा कीर्तन करते करते जा रहा है उन्होंने उनको हृदय में और उसका हृदय में आया कि हम जाके शादी साधु, साधु का साथ परिचय करें और तुरंत सोचा कि ये भी कोई हो सकता हम इतना बड़ा मायावादी आचार्य है हम अगर ये इसका पीछे जाए तो लोग क्या कहे तो कोई इज्जत नहीं है तो उस फिर बैठ गया फिर दो पल बाद सोचे कि नहीं जाना चाहिए ऐसा साधु मिलेगा नहीं फिर उठा फिर बैठ गया नहीं उचित नहीं है लोग क्या करें हंसी उड़ाएगा ना हमारा ऐसा करते करते जाए कि ना जाए जाए कि ना जाए ऐसा करते करते साधु जो है वैनिश हो गया वैनिश मतलब वाराणसी में अगर आप गए होंगे तो आपको मालूम है वाराणसी में कई छोटे छोटे रास्ता है इसी गोली में घूम जाओ तो आपको पता नहीं चाहिए एक गोली में घूम गया किसी की हिम्मत नहीं आपको ढूंढ के निकाली छोटे छोटे गली है गली गली एकदम ऐसा गली है हमने तो चक्कर गा दी कितने बार बार सिख एक गोली हमको पता नहीं चलती एक गोली कौन सी गोली है वही गोली है उल्टा रास्ता में चला गया पूछते पूछते हैरान ऐसा कोई गोली में बाबा घुस गया होगा कीर्तन करते करते वो निकाला तब से एकदम जिदग ना हमको देखा करना ही चाहिए बोल के जो निकाला तो बाबा इसमें गायब हो गया बाबा मिला नहीं लेकिन वो जो श्री चौत नित्वान ये सब कीर्तन सुना ये महापुरुषों का जवान पे परमहंस वैष्णव का जवान पे जो ये कीर्तन उदित हुआ था उस समय पे प्रेम की एकदम धारा आंसू ये कीर्तन जो है ये कोई स्वाभाविक कीर्तन नहीं कि हमने बैठा अभी कीर्तन करने का टाइम हुआ है महाराज कथा बचेगा कर ये कीर्तन जो है ये दिल की कीर्तन हृदय की कीर्तन हृदय का जो कीर्तन है हृदय के कीर्तन में ठाकुर जी भागे आता है ठाकुर जी का नियम है ठाकुर जी का नियम ही है मेरा भक्त तो जहाँ कीर्तन करते रहते हैं मैं वहां रहता हूं अकिन मानो मग भक्त जत्र गायन थे तत्वी ना बोला ऐसा होते होते क्या हुआ वो जो मायावादी आचार्य जो है उसका दिल एकदम पिघल गया वो जो शब्दों सोना शब्द ब्रह्म वास्तव ठाकुर जी का नाम हृदय इतना साफा हो गया तो उन्होंने बोला हमको ऐसा करे इधर से सब छोड़ छाड़ के वाराणसी छोड़ वाराणसी में उसका पोजिशन क्या है रस्ते में जाओ तो हर वक्त नमन नारायण नमन नारायण नमन नारायण बोल के उसको दंडवध करते हरे आदमी हजारों आदमी हजारों लाखों आदमी उसको दंडवध करते आरती उठाते महाराज महाराज करके वो उसका अपना जो पोजीशन है रैंक है ऐसे तो मठ मंदिर में सब जगह अपना पोजीशन के लिए लड़ाई करो हमको आचार्य बनाओ हमको ये करो हमको सेक्रेटरी बनाओ ऐसा ही नियम भजन का कुछ समझा ही नहीं तब तो ये लड़ाई नहीं होती ये लड़ाई चल रहा है जाने माने सब बड़ा हो गया वाह लड़ाई कर रहे हैं हमको ये चाहिए हमको ये चाहिए इसको भगाओ मट से ऐसा ही चल रहा है माया देवी का प्रसाद है ये सब माया देवी का प्रसाद खूब खाओ ठाकुर जी का प्रसाद नहीं मिला माया देवी का प्रसाद ये सब और अंतिम में क्या हुआ ये भागे आए आके क्या की नवद्दीप आए नवद्वीप कभी आया ही नहीं जिंदगी में नवदीप आके ढूंढते ढूंढते ढूंढते गंगा में स्नान किया आप गंगा तो नवदीप का जो गंगा है वो गंगा तो है ही है गंगा सब लेकिन नवदीप का गंगा का विशेष भी महिमा है वह चैतन्य महापभुर जी ने वो गंगा में नाहे गंगा जी को जमुना जी का मापिक आशीर्वाद किया जब यमुना जी का ऊपर रास कीर्तन जमुना जी का तट पे जमुना जी को आशीर्वाद की गंगा जी भी रोई बोल तुमको भी मिलेगा तो ये रास जो है संकीर्तन रास ये गंगा जी का किनारे ही हुआ था और गंगा जी में नहाना गंगा जी में कूदना सब कुछ गंगा जी भी किए कौन चैतन्य महापु ये गंगा का किनारे किनारे चैतन्य महापु का चरण का रच बिखरे भिखे, हुए है चैतन महापवि जितना पार्षद है गोद्रुम का कोई भी धूलि ऐसा लेके ऐसा करो की कित तार तो हो जाओगे ऐसा सौभाग्य है गोद्रुम गुरु वर्गो बोखा नहीं है जो कीर्तन में लिखे बोरो की पाकोरी कोरी गौरव बनो माझे है गौद्रम दिया चा ने कि बूखा नहीं है कि इमोशन में आके कुछ लिख दिया इमोशन है तो थोड़ा लिख दो ऐसा नहीं जो देखा जो अनुभव किया उसी को लिखा और वो कीर्तन को गाओ तो उसका साथ चाहे घर में रहोगे कमर्श में जाए तो, तो कीर्तन कर घर में कीर्तन नहीं होता ऐसा नहीं घर में कीर्तन करते रहो और कीर्तन करते करते आपका सिद्धि हो जाए ऐसा कीर्तन के द्वारा सब कुछ तो ऐसा जो मायावादी सन्यासी वो भागे आए नवदीप धाम और नवदीप धाम महाराज आए ढूंढते ढूंढते गंगा में स्नान किए भले यहाँ वैष्णव लोग कहाँ हैं सब हम दर्शन करें भले उस पर चले जाओ गोद्रुम चले जाओ गोद्रुम गया गोद्रुम में ढूंढते ढूंढते गोद्रुम में एक जाएगा आया एकदम चारों ओर बागा पेड़ों का ढेर लग गया आम का पेड़ है ये है बड़ा सुंदर वहां जाएगा आखी ढूंढते ढूंढते आया परमंश बाबाजी महाराज के पास परमंश बाबाजी महाराज का कुटिया में जब पहुंचे तो देखे परमंश बाबाजी महाराज आंसू लेके बैठ के और क्या कहे ये नाम शरण में है और इसी का चरण में गिर गया एक जाके साष्टांग दंडवत के महाराज लीला शरण में थे आस्ते आस्ते आंखें खुले के देखा एक सन्यासी मेरा सामने गिरा हुआ है और रोना शुरू कर दिया सन्यासी है आप मेरा सामने दंडवत करके छी छी बोल के उठा के आलिंगन किए अशिव ऐसा है अब वो जो है वहां रहना शुरू कर दिया बाबा जी महाराज का कृपा मिला हरी कथा सुनते रहे जगदानंद का प्रेम विवर तो कोई संन्यासी ब्रह्मचर्य आजकल के जमाने में जगदानंद प्रेम विवर तो नहीं पढ़ना चाहता पढ़ना नहीं चाहता वो पढ़ने से अपना जो पोल पट्टी खुल जाएगा उसे पढ़ना नहीं चाहता पर क्या पढ़े वो पतला बो हम भागवत सीखे भागवत प्रवोचन करे तब तो पैसा आएगा ना कीर्तन पार्टी लेके जाएगा महाराज हमको पैसा नहीं लेते वो कीर्तन वाले हैं उसको भाड़ा करो उसका लिए लगे शास्त्र में है ये सब पशु के बराबर इसका जो पनिशमेंट मिले वो लोग जानता नहीं वो लोग को जानकारी नहीं है गर्दन हमारा चले जाए इस अवस्था में भी भागवत प्रवोचन करके पैसा नहीं लेना हाँ जोर जबरस्ती के प्रणाम दिया मठवाले को दे दो महाराज प्रणाम ले लो उसका अगर इच्छा हमारे हमारा आप किपा छपाओ आप गौ माता के सेवा कर करो आके कर दो इच्छा है तुम्हारा दिल में अगर है सेवा कर लो तो आओ क्यों ये सब चीज छोटा छोटा चीज में परे रहते हो समझते नहीं हो गुरु वैष्णव का भाव तो ऐसा जो है अभी वो रहते रहते किपा मिला हरिनाम मिला दीक्षा भी मिले उसके बाद धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु का जो पार्षद है प्रद्युन्न मिश्र वो पौद्युन्न पौद्युन्न ब्रह्मोचारी पद्युन्न मिश्र पौद्युन्न मिश्र तो पुरी का जो कहानी पहले बताया था पद्युन्न मिश्र पुरी का कहानी पद्युन्न ब्रह्मोचारी जिसका नाम निशिंग नंद ब्रह्मोचारी हुआ था वो हमारा गुद्रुम गए कभी नहीं गए गोद्रम में जो निशिंग है जहां साक्षात निशिंहदेव विराजमान है उसी जगह निशिंग देव का सामने भजन करते थे वो है परमंगस बाबा जी महाराज उसको उधर लेके गए गुरुजी मानते थे उसको वहां गए वहां दर्शन करा लाए उसके बाद एक दिन भजन करते करते महाराज ये इसका नाम अभी हो गया वैष्णव दास ये जो संन्यासी मायावादी था अभी कपड़ा पर फेंक दिया अभी नया नाम हुआ उसका वैष्णव दास वैष्णव दास तो वास्तव वैष्णव दास वैष्णव दास तो वास्तव वैष्णव दास इतना विद्वान तो है ही है विद्वा के द्वारा जब विनय पैदा हो जाता ऐसे ही विद्वान जो है वो विनय ऐसी रहता है कोई सेवा लेना नहीं तो कोई अगर पैर छूना जरि राम राम हम कहा है हमारा पैर छुएगा वो, वो ही नहीं सकता जो विद्वान है स्वाभाविक उसका हृदय में दैन रहता है भाव। ऐसे तो महाप्रभु का जो श्लोक है तीसरा शो तीना तो है ही इतने एक्सिलेंट और हमने विद्वान भी देखे हैं, जड़ जगत का विद्वान अभी वैश्रम नहीं हुआ ये लोगों का भाव देख के आम घबरा गया अब हमको अभी विचार आ रहा है तो वो लोग विद्वान है बड़ा बड़ा साइंटिस्ट इतना बड़ा विद्वान माथा को झुका के रहते हैं बात करते थे एकदम माथा झुकाकर प्रोफेसर मिह चौधरी सब लेके बड़ा बड़ा साइंटिस्ट सारा पृथ्वी में उसका नाम लेकिन बात करते थे इतना शांत अभी हमारा विचार आ रहा है बाप से बाप कितना बड़ा विद्वान सर जड़ जगत का विद्वान लेकिन फिर भी जड़ जगत का विद्वान उसका विनम्र भाव है अपराचित जगत का विद्वान हो तो कह नहीं क्या वो तो, तो होगा ही होगा जिसका अंदर में अपराखित विधवा है परा विधवा है उसको उसका अंदर में विनय नहीं है हो ही नहीं सकता क्योंकि गीता में विद्या विनोय संपन्न ब्राह्मण गोभी हस्ति सुनिचय समर्शन यहाँ भी ये समदर्शन।, समदर्शन का बहुत विचार है कोई अगर समझे महाराज का समदर्शन नहीं है हमारा हाथ में खाता नहीं एक उचित नहीं है विचार समदर्शन का मतलब तुम्हारा इंदर में ठाकुर जी है 100 परसेंट महाराज का पता है लेकिन समाज का जो नियम है सिस्टम है जो विचार है ये विचार को तोड़ना नहीं तोड़ना नहीं चाहिए तो समाज व्यवस्था भांगी का जो भांगी है वो भी हमारा प्रेम प्राप्त कर सकता उसको भी हमारा प्रेम है उसका साथ उसको हम घृणा कभी नहीं कर सकता संभव नहीं लेकिन यह विचार ठीक नहीं कि हम एक ही साथ उसका साथ भोजन में बैठ गया यह हो नहीं सकता कि समाज का जो नियम है जो सिस्टम है जो जिस स्तर में है उस स्तर में लगे रहे महा साक्षात भगवान बोला समाज का सिस्टम को मत तोड़ो समाज का जो सिस्टम मत तोड़ो गीता का व्याख्या अगर ये लोग सुने तो पागल हो जाए भगवान बोले कि ये लोगों का अंदर में तुम तो तत्व तो तो तो ज्ञान नहीं दे पाया और संसार के उठा के लाए ठाकुर जी देखो गीता पाठ करके देखना ठाकुर जी बोला ये जो कर्मी लोग है ये जो समाज समाज में पड़ा हुआ है ये लोग का अंदर, अंदर तो उसको उसको जोर जबरदस्त उसको उठा के मट में मत लाओ तो तु, तुम्हारा हिम्मत नहीं उसको मंगल करोगे ऐसा साधु है हम देखे उसको भी मंगल करते देखो तुम्हारा हिम्मत नहीं है, तो उसको लाओगे तो गीता में ठाकुर जी जनरल बोला स्वाभाविक जो इसका अंदर में अभी भेद शिष्टि मत करो कर्म ज्ञान ये सब से भक्ति आ, भक्ति करो आओ जो जब से है अंतिम में देखा उसका दिल में तो भक्ति को और विश्वास है ही नहीं तुम्हारा भी तुम्हारा भी अभी हिम्मत नहीं उसका अंदर में भक्ति पैदा कर दो ऐसे तो भक्ति सराट है सर हर अवस्था में भक्ति सिद्धि देने वाली ये तो हम जानते ठाकुर जी बोले जो जिस अवस्था में भांगी भांगी का काम कर रहा है समाज का सिस्टम ठाकुर जी बनाए ठाकुर जी बोल रहे चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुणो कर्म विभाग हमने किया तुम्हारा दिमाग लगाने का कोई दरकार हमने किया भांगी भांगी का काम कर रहे दो और कितन सुने कुछ भी करे करे उसके बाद उसका रियालाइजेशन आए उसका जो शरीर का जो जो है भाव जो है वो टूट जाए उसके बाद तो भजन तो सभी कर सके उसमें तो भांगी है चामार है वो तो कोई कोई भी भजन करे जो कोई कृष्ण भजन करे वो सबसे बड़ा है ऊंचा है इसमें भेदभाव नहीं ये सही बात है लेकिन ठाकुर जी ने बोला है अभी जो उसका जो स्थिति है उसमें भेद करो वो क्या करे अपना जो रैंक है अपना जो अधिकार है अधिकार को तोड़ फोड़ के बोला हम ब्राह्मण हो गया लेखो हमारा जो हो गया और पूजा करने जाएगा विदेशी आदमियों के देशी आदमी को जो जिस अवस्था में है वो अगर जेनवी के लेकर हम बोले हम जालेगा हम मंदिर में जाए पूजा करने जाएगा समाज में शादी देने गया तो वो तो उल्टा हो जाएगा भक्ति में ठाकुर बड़ा रोया भक्ति में ठाकुर बोले ये नहीं तुमको जो जेनवी दिया गया ये पारमार्थिक ब्राह्मण तो के तुमसे भजन करो और कम से कम ब्राह्मण होने कम से कम मिनिमम तुम कम से कम ब्राह्मण होने का कोशिश करो तुम तो शुद्र अवस्था में पड़े हुए ना सोना ठीक है ना खाना ठीक है ना कपड़ा ठीक है कुछ ठीक नहीं है तुम शुद्र अवस्था में हो हम हर हालात में प्रमाण कर देंगे तुम शुद्र तुम्हारा वचन भंगी तुम्हारा बातें सारे प्रमाण करते थे यू तुम शूद्र हो अद्र अवस्था में तुम कैसे भजन करोगे कितना आदमी बहुपात उल्टा सीधा बोला सहजियालो बहुपात सबको जनवी दे दिया ब्राह्मण बना दिया जी ने बोला ना ऐसा उद्देश्य नहीं था हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है हमने बोला कम से कम तो कम से कम तुम ब्राह्मण अवस्था में उठो कम से कम ब्राह्मण का जो शौचो सरलता ये सब रहता है अरजबो आदि सब ऐसा करो तुम झूठे में गिरे हुए तुम तुम झूठा तु हो तुम कैसे बनोगे कि कैसे भक्त बनोगे बोल आप ब्राह्मण ही बन के दिखाओ तुम भक्तों तो के दूर की बात हम, हम छोड़ दिया उतना बड़ा बात तो कम से कम ब्राह्मण बन के दिखा उठता ही नहीं आरती में उठता कितना पिटाई खाता है कितना पिटाई खाता है दो दो मारता हूं घर में जाता है लाठी रखा है वो क्या है हम आगे थप्पल लगा तो हमको फिर नहाना पड़ेगा ये खरे विचार नहीं मानना ऐसे तो बहुत प्यार करता है बहुत बीमार भी खाता है तो हमको छोड़ेगा नहीं इतना प्यार है चलो ठाकुर जी ऐसे उसको मंगल कर दे लेकिन इतना बदमाश क्या करे तो जो भी ऐसे जाके क्या हुआ इसलिए वो लोग तुमको जो जनी दिएगा वो जनी इसलिए कम से कम ब्राह्मण का क्वालिटी ला कम से कम और ऐसे क्षत्रिय है वैश्व है ब्राह्मण ब्राह्मण का तो जुनु पांच साल साल में हुई या आठ साल बारह साल का अंदर बाकी का भी जनु लेने का अधिकार है शास्त्र में बताया जैसे वैश्य लोग क्षत्रियो ले सके ठाकुर जी गीता में बताया कि इसका अंदर में तुम अभी भेदभाव कर दो तो उसका तो शरीर का मन का तो मैला गया नहीं वो अभी क्या करे महाराज बोला चलो आके रोशी करना चाहिए रोसी घर में रोसी करना अब वो रोसी ठाकुर जी लेगा ठाकुर जी लेगा बोलो मेरा सब तो आंदोलन होता है मतलब तुम तुम्हारा हिम्मत है तो बैठो बैठ के मेरे को समझाओ इसको तुम काल लेके आए हो इसका दु, दुर्गम दूषित भाव नहीं किया उसको तुम रोसी में घुसा दिया पूजा में घुसा दिया शुद्र अवस्था में मुश्किल बात है कैसे भजन का उन्नति होगा जो भी है खनार्थ हो ये जो साधु संघ का महिमा इसका साथ किसी का तुलना मत करो तुलना करने जाओ तो मुश्किल है ऐसा मत करो तो ये जो है अंतिम में क्या हुआ जो ये जो है इसका सिद्ध स्वरूप का भी परिचय मिल गया बाबाजी महाराज एक दिन भजन करते करते बोले उसका नाम लेकर पकड़ा है वहां हल्ला चिल्ला हो रहा है राधा गोविंद का स्वयं का विघ्न हो रहा है उसको चुप कराओ अरे वो बोले ऐसा क्या बोल है गुरु जी ऐसे ही अरुणोदय का टाइम और वैष्णव दास जो है वैष्णवदास बोल बोले वैष्णव दास का जो सिद्ध स्वरूप का जो नाम है वो सोखी का मंजूरी का नाम वो लेके बोले, बोले ए, उसको देखा के उसको चुप कराने बोलो राधा गोविंद का विघ्न होगा चुप कराने तो उसको स्वरूप मिल गया बाबा भाव में आकर उसका स्वरूप बता दिया तुम्हारा स्वरूप है मैं नित्य स्वरूप का भी पता चल गया तो कहां एक मायावादी सन्यासी कहा गुरुजी का कृपा लेकर अंतिम में उसका सिद्ध अवस्था और जितना भी विद्व जितना भी व्यक्ति ये वैष्णव लोगों का साथ बहस करने आता तर्क करने आता है और वैष्णव दास तो ऐसे विद्वान तो है ही है पहले से अभी मायावादी छोड़ के भक्त बन गया कितना भी विद्वान आए क्यों नहीं के तोड़ फोड़ के उसका वो फिर भी अगर वैष्णव समाज वाले वैष्णव दास ये जो आए हैं तर्क करने के लिए इतना बड़ा सा विद्वान लोग तुम इनके साथ चर्चा करो उसको समझाओ तो वो क्या करते थे माथा झुक सर झुका के सबका चरण रज लेके अब वंदना करके विनम्रभाव से सब उसको खंडित करते थे सोचो कैसा बात है सारे मायावादी जो है मा, कोई भी आए तर्क कर उसको तो ये जो है उधर जो रामायण का उदाहरण दिया तूने एक हरि एक राम नाम के द्वारा इतना मंगल होता है तो ये राम नाम तो तीन बार करने के लिए जा तू शूद्र बन जा शूद्र बना दिया अपना लड़का को वैशिष्ट मुनिष है वैशिष्ठ मुनि अपना लड़का तू तीन बार बोला एक राम नाम का आवास आ जाए हमारा करोड़ का नाम तू बोला तीन बार लेने के लिए जा शूद्र हो जा सांप दे दिया तेरा विश्वास नहीं है नाम पे कैसा सुंदर ठाकरे तो कभी भी साधु संघो का महिमा का साथ दान पुण्य आदि किसी का भी तुलना मत करो साधु संघो लव मात्र तो साधु संघ सर्वसिद्धि हुआ ये जो कुटिया में बैठे हुए थे महाराज और छोटा कुटिया मायावादी लोगों का बड़ा बहिराग है छोटा कुटिया ये अगर एक व्यक्ति वैष्णव अगर ऐसे कीर्तन करते करते गया तो कितना दुख तर उसका नजर जाएगा तो कुटिया का अंदर गेट का ऐसा है गेट तो आगे देखे भी कितना दुखते देखे कितना समय झट से निकल गया उतना समय जो वैष्णव का दर्शन हुआ उतना समय तक जो वो कीर्तन सुनने को मिला दैट वॉज मोर देन सफिशियंट मोर देन सफिशियंट यथेष्टों की भी ऊपर बहुत ऊपर जब ही ना उसको लाया भाग्या भाग के लाया भगा के लाया नवद्वीप में को तो जोर जोबस्ती लाया नहीं जोर जोबस्ती लाया चलो नवद्वीप अपने आप आया तुम्हारा अगर शुद्धता है तुम्हारा अगर सच्चा भजन है तुम्हारा प्रभाव से दूसरे आदमी प्रभावित हुआ होगा इस बारे में हम स्वयंकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करेंगे जो गुरु वैष्णव क्या होता है, कैसा है वो अगर शिष्यों को प्रभावित ना कर सके वो गुरु पद वाचन नहीं है इसके बारे में सायकाल उद्वेशन में बताएंगे बहुपात का सिद्धांत हो यहां जो है वो आपका शंकर भगवान तत्व ज्ञान उपदेश की उपदेश का बाद वो भजन करना शुरू किया ये तो हमने शंकर का जो रुद्ध गीता है इससे एक श्लोक कई शोक बुलाता था आज एक श्लोक का व्याख्या किया और इसके बाद जो है तुम्हारा ये जो आपका प्रोचेतागण प्रोचेतागण अभी समंदर का भजन करते करते सिद्धि हुआ सिद्धि का बाद वो समुन्दर से उठे उठ के देखा आय राम चारों ओर पेड़ पेड़, सब पेड़ पौधा पूरा जंगल हो गया पृथ्वी हम जाए कैसे गुस्से में आकर एकदम तेज तो है तेज के द्वारा मुखा आख या ऊख से आगुन निकालना शुरू कर सारे पेड़ पौधा जलना शुरू कर बोले हम जाए कैसे देखो एक जमीन आप छोड़ दो बस एक महीना दो महीना छ महीना एक साल बाद पूरा जंगल हो जाएगा नियम है तो बोले हम जाए कैसे वो आंख निकालना शुरू कर दिया जलाना शुरू कर दिया और चंद्रमा आदि सब चिंतित हो गए वृक्षो को जलाना शुरू कर दिया ब्रह्मा जी बोले इसको जलाते क्यों भाई क्या किया किपा करो और वृक्षो लोगों ने एक कन्या जो मारिश नामक एक कन्या बोले गुस्सा मत करो ये पेड़ पौधा तो है ही है तुम्हारा काम पे आएगा तो इसको मारो मत तो एक कन्या को शादी करो करके तुम्हारा संसार धर्म जो है वो पालन करो वो करना शुरू कर दिया और धर्म पालन शुरू कर दिया और धर्म पालन करना शुरू कर दिया और उसके बाद मारिश नामक जो कन्या है उसको शादी करके उसके बाद प्राचीन ये जो प्रचेता है प्रचेता गण का जो संतान जो है वो दक्ख प्रजापति जो है पहले था दक्ख प्रजापति वो दक्ख प्रजापति बाद में ये प्रचेता का नाम सुदे प्रोचेतागण का संत्यान प्रचेता का नाम पे आविर्भाव फिर हुए क्यों वो शंकर भगवान को स्तुति किए ठीक है लेकिन अंद बन का अंदर से उसका शंकर का पुति जो विदेश का पूरा सफा नहीं हुआ था स्तुति की लेकिन पूरा क्लियर नहीं हुआ था इसलिए पूरा फिर दोबारा जन्म ग्रहण करना पड़ा उसके बाद नारद जी का फिर सांप दिया ऐसा करके अभ्यास था पहले गुस्सा तो है ही है फूले और ये जो पूरा जन का अभी व्याख्यान आ रहा है प्राचीन वर् जो है प्राचीन बरही जो है ये प्राचीन बरही का जो पुत्र है प्रचेत सब बताया आप प्रोचेतगुण वो संसार करने के लिए अभी प्राचीन बरही क्या किया इतना जोगो किया इतना जोगो किया आ सारे जोगो में आपका पशु का हत्या करते हैं बोली देते हैं बोली चढ़ाते बोली चढ़ाया इतना हजारों हजारों जोगो किया कि मत पूछो इसके बाद नारद जी एक दिन उधर पधारे इसका तो दिमाग खराब हो गया उसका थोड़ा समाधान करे उसको और उसके बाद क्या किया समझाना शुरू किया कि तुम क्या कर रहे हो इतना जोग कर रहे और सब बात बो, बोली चरा रहे हो तुम्हारा है तुम्हारा बुद्धि मारी गया क्या हैं जितना सारे पशु को तुम बोली चराए जब देखो सब खड़ा हुआ है सब तुमको बोली चराएगा सब आ आएगा तुम्हारा एक दूसरे जन्म में आए सब एक एक करके बोली चराए सब आह अपेक्षा करो दिखाया नॉर जी का क्षमता है ना पावर है देखो सब अपेक्षा करो अरे महाराज हमको मरे हाँ मरेगा तो क्या करे अभी उपाय क्या है भले सुनो ये सब कर्मकांडी का बाहर चलो कर्मकांडी कांडी छोड़ो शुद्ध भक्ति करो बोले भक्ति करे तो हमको दिमाग में आई नहीं रहा भक्ति क्या चीज है बोले एक कहानी सुनो बोल के पुरंजय का पूरजय पुरंजन का एक कहानी बताए पुरंजन का कहानी हम संक्षेप में बताए पुरंजन जो है ये क्या है पुरी में रहने वाला जिसको पुरुष बोला था ये पुरंजन है पूराजन है ये पुरंजो है, है ये जो है ये सुंदर नारद जी बताएं कि ये भारतवर्ष में जीवात्मा घूमते घूमते जीवात्मा जो है कि एक जोनी से दूसरे जोनी जाए घूमना गुं, पड़ता है करते करते भारतवर्ष में हिमालय का दक्षिण सानु प्रदेश में अर्थात कर्मक्षेत्र भारत भूमि में नवोद्यार के द्वारा संयुक्त सर्वलक्षण संपन्न एक पूरी मेला है पूरी मतलब शरीर इसका व्याख्या हम बाद में करेगा अभी सुनते रहो सर्वलक्षण युक्त भारतवर्षो नाम का जो कर्म भूमि है कर्म क्षेत्र है इसमें भारत भूमि में नवोद्यार युक्त सर्वलक्षण युक्त एक पूरी मिला है इतना जो घूमते घूमते बोले ये तो जो बिल्डिंग है बड़ा सुंदर बिल्डिंग है ये जो प्राशाद है इसमें नौ गेट है इतना सुविधाएं हैं इसका अंदर में यहां रह जाए बहुत अच्छा लगा ये पुरंजन का कहानी बताएं ये पुरंजन नाम महाजशो राजा थे आ एक एकमात्र था तो उसका और एक एकमात्र तो मित्र था उसका वो उसका नाम कोई नहीं जानता हाँ बहुत अपना बहुत जानकारी बहुत बहुत प्रेम था पुरंजन पुरजन कहा अन्यषण करते करते पृथ्वी घूमते घूमते उसके बाद ठाकुर जी का है हो जो भी हो हिमालय का दक्षिण प्रदेश में भारत भूमि जो कर, कर्म क्षेत्र है इसमें एक राज प्रसाद मिला बोले वाह ये तो सुंदर राज प्रसाद मिला रहने का लायक है नौ गेट है आए जाए कोई भी असुविधा नहीं नौ गेट उधर रह गया यह सुंदर है और अभिज्ञा तो जो दोस्त है उसका नाम नहीं जानता लेकिन उसका साथ बोर और ये महाराज एक कमरे में घुसने को जो आपका प्रसाद है प्रसाद ने घूमने का बाद ही देखा एक प्रमोदा नारी बोले ये बड़ा सुंदरी ही है आ, उसको भी अच्छा लगा बोले ये भी बड़ा सुंदर है एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दिया म से बोला बड़ा सुंदरी है एक दूसरे से प्यार हो गया और रहना शुरू कर दिया बस ऐसा कहते बहुत बहुत साल रमन किए महाराज करते करते अभी जो है, बहुत सारे घटना है इसके बाद क्या हुआ कालजबन ने आक्रमण कर दिया बहुत सारे घटना हम संखे में कह रहे हैं कालजबन ने ऐसे कैसे उसका अभी वो जो प्रासाद है प्रसाद में रहना अभी संभव नहीं है लगता है वो छोड़ देना ही पड़ेगा ऐसा करते करते कालजवन सब अत्याचार किया धीरे धीरे उसका शरीर धीरे धीरे पतन का मुख गया इसके बाद वो शरीर को छोड़ दिया तो ये जो है बहुत बड़ा कहानी हम तो संक्षेप में बताए बड़ा सात दिन तक इसका व्याख्या हुए तो अच्छा है तो इसका बाद राजा जो है प्रचीन बोले महाराज आपका बात जो है समझ में नहीं आई क्या कहना चाहते हो क्लियरली बताओ हमारा बुद्धि कम है कर्म कांड में फंसे हुए हैं ऐसे है आप विचार करके बताओ कि हमारा सुबोध हो जाए माने सहज बोध हो जाए तो बोले महाराज सुनो ये जो पुरंजय नाम की जो राजा हम बता दिया वो कोई नहीं हो पूरे शरीर के अंदर में रहने वाला जो है वो जीवात्मा है वो बात वो अनंत काल चौरासी जोनी को भ्रमण करते करते भारत भूमि में अहोभाग्य से ये भारत भूमि में हिमालय के दक्षिण स्थानों में इसका आविर्भाव है और आविर्भाव होने का बाद क्या भय आविर्भाव तो है उसका बाद एक नौ दार युक्त तो गेट मिला एक प्रासाद मिला उसका मात माने हैं भारत भूमि में एक सुंदर नरबपू मेला नरोबू ऐसा तो चैतन्य तो भागवत है ना भारत भारत भूमि तो हुई लो जन्म जहार जन्म सार्थक करी करो परोपकार ये तो आया ना ये विषय गौरी विषय तो आया परोपकार का मतलब पहले ट्राई टू जस्टिफाई विथ योर परोपकार का व्याख्या हम सायंकालीन अधिवेशन बताएंगे वो सुनते हैरान हो जाएगा क्या परोपकार करोगे तुम तुम्हारा खुद का उपकार पहले करो उसका बाद पर पकार करोगे क्या आप प्रचार तो करने के लिए जा रहे खुद बद्ध अवस्था में जाके लफड़ाबाजी करे तो हंसी आता है हमारा सारे तो क्या हुआ बोले राजन उसका जो अभिज्ञात तो दोस्त है वह है परमात्मा उसका नाम नहीं जानते हो सब रास्ता में आदमी को पूछो सभी को ठाकुर जी आपका आपका साथ रहता है ना किसी को पता है पता तो अभिज्ञा तो जो दोस्त है वो है परमात्मा स्वयं आरो नवद्वार द्वार तो जो गेट जो युक्त तो जो प्रसाद है प्रसाद में आकर बड़ा अच्छा प्रसाद प्रसाद जो है बहुत अच्छा है रहने का है हवा बतास चल रहा है नौ गेट है इसमें रह जा बड़ा भोग करने का कोशिश और जो प्रासाद में घुसा देख रमणी है इतना सुंदरी रमणी बोले महाराज हमको तो बहुत अच्छा लगा है इसको वरण किया वो भी इसको वरण किया वरण की बोले वो क्यों है प्रमोदा बोले बुद्धि तुम्हारा जो बुद्धि है दुष्टा बुद्धि ये तुम्हारा प्रमोदा है उल्टा पाल्ट बुद्धि देता है ये प्रमोदा है जब भी जो कुछ भी बोलो वो करना ही पड़ेगा चकाचक खाओ यहां जाओ वहां जाओ यह देखो ये देखो ये करो वो करो जहां भी जाओ ये बुद्धि तो ले जाता है ना दुष्ट बुद्धि जो है यह बुद्धि जो करे जो कराए जो करे वही कर रहे हो तो इसका नाम है प्रमोदा। जैसे धुंधुकारी का याद है धुंधुकारी का जो जितना सारे सारा है बोले आज ये लाओ सोने का बाला बना के लाओ कुछ नहीं जानते और धुंधुकारी गुंडाबाजी करके इधर उधर लाए ऐसा ही संसारी आदमी को ऐसा ही करना पड़ता क्या करे संसारी आदमी क्या करे बेचारा कहां जाए सबको के पास पैसा है गरीब है कितना वो बेचारा क्या करे ऐसा करके और कालजवन जो है कालजन जानते हो ये ग्रोक बीमारी आदि सब फैल गया आस्ते आस्ते धीरे धीरे शरीर पतन हो गया और कुछ नहीं हो पाया सिद्धि तो कुछ नहीं भाई ऐसा करते करते सुंदर छोटे एकदम कहानी हमने बताए ऐसा पुरंजन का कहानी बताए पुरंजन आत्मविस्थिति आत्मविस्थिति होकर ऐसा घूमते रहे उसके बाद उसका अक्के हुआ जब ये सब कहानी सुने तो राजा का बड़ा भारी आकल हुआ बोले महाराज हमारा भी क्या होगा बोले राजन ऐसा करो शुद्ध गुरु वैष्णव का जो तुम जो तमो का प्यार जाना चाहते हो नारद जी ने सुंदर उपदेश किए जे अनंत पारे तमसी मग्नो नष्ट श्रुति समहा शाश्वती रनु रनुआरती प्रमदा संग दूषित अनंत पार तमसी मगनो ये जो जीवात्मा है अनंत तमसी पार में पाप करते करते अपराध करते क्या कहा जाता है तमो अंधकार में चला जाता है तमसी अंधकार में चलाए पाप ऐसा चीज है अपराध ऐसा चीज है अब करते करते अंधोतमहांती ते सर्वे कौन जो लोग ऐसा उल्टा पलटा काम करता है सारे अंधोतमो में गिर जाए और प्रमोदा दूषित तो होकर ये भी पूरजय भी कर चुके और अभी बहुत कष्ट मिला इसके बाद शरीर को छोड़ दिए और साक्षात भगवत उक्तेन गुरुना हरिना निपो विशुद्ध ज्ञान दीपेन न स्फूरता विश्व परे मुखम परि परम ब्रह्म तथात्मनि इच्छ मानो बिहारिक बिहारिक्षम अस्माद उपर राम यह बताए कि देहे राजन साक्षात भगवान गुरु रूप धारण करके सबका हृदय में ज्ञान देना चाहता है गुरु का ही तो काम है गुरु ज्ञान दे ओइंग जो बीच है इसका मान ये यह है ज्ञान देने का वही बोलता है ना गुरु का मंत्र किसी का अगर मिला है तो तो हे राजन साक्षात भगवान गुरु रूप पकड़ इसके हृदय में हृदय में जो विशुद्ध ज्ञान प्रज्वलित करे और सही वही विशुद्ध ज्ञान लोक चतुर्दी विस्तृत तो हुआ था और गुरु भग, गुरु रूप पकड़कर गुरु ही है गुरु रूप ठाकुर जी गुरु रूप धारण करके किसी को तत्व ज्ञान दे यही संभव है और ऐसा करके पुरजन का का प्राचीन बरही का सामने व्याख्या की बहुत सारे लंबा चौड़ा व्याख्या उसके बाद आ, ये जो है सुंदर ये जो आपका व्याख्या की कौन प्राचीन बरही का सामने ये सब प्राचीन बरही भी उसका अकेला आया पहले सो तो प्राचीन भर ही करे उसका ज्ञान थोड़ा हुआ जो प्राचीन प्राचीन प्राचीन उसके बाद वही सामने नारद जी बोल रहे हैं नारद जी प्राचीन का थोड़ा अकेला आया आके लाने के बाद नारद जी महाराज ये नारद जी अभी फाइनल उपदेश दे रहे फाइनल कंक्लूजन जितना सारे शिक्षा तरंग चढ़ाने का बाद बोले फाइनल जो एकदम क्रीम वास्तव उसको बता रहे भले राजन देखो कचित पमान कचित स्त्री कचित नोभयम अंधी देवो मनुष्य तिरयोग यथा कर्मो गुणम भव बोले जीवात्मा अपना कर्मफल का अनुसार जोनी जोनि में घूमते रहते हैं कभी पशुपाखी कभी शुद्र कभी ऊंचा खानदान कभी स्त्री कवि पुरुष पुमान कचित पुमान कचित वंचन कचित पुमान कचित च स्त्री कचित न उभय अन्दधि देवो मनुष्य तिर यथा कर्म गुणम भव कभी देवता बन गया कभी कोई बन कुछ बन गया ऐसा करके ब्राह्म मण है हे राजन ऐसे ही रक्त है आत्मा में संसार का कोई प्रतिति नहीं होनी चाहिए पहले हम बका था आत्म वस्तु के ऊपर संसार का कोई प्रतिति नहीं होना चाहिए लेकिन होता है अर्थे ही अविद्यम ओपी संस्ती मनसा लिंग रूपेण सपने विचर यथा अर्थे ही अविद्यम बचेन अर्थे ही अविद्यम उपि संस्थित न निवर्त कोई वास्तव कोई अर्थ नहीं है संसार है संसार का जो जो अर्थो आप मान के चल रहे हो और सुख दुख का जो भोग भोग रहे हो संसार तो संसार है ही नहीं मायावादी लोग बोलता हमने व्याख्या किया संसार है ही नहीं विषा ठीक नहीं संसार है लेकिन संसार नासवान है खनभंगुर संसार है ही नहीं बेकअ संसार ही है तुम्हारा साथ बात कर रहे हैं सब कुछ कर रहे संसार है लेकिन यह नास्वान है भूत भविष्य वर्तमान का जो काल है इसका बैकग्राउंड फेस का कोई तुरकालिक कोई अस्तित्व है नहीं इसीलिए संसार के ऊपर आसक्ति करना उचित नहीं है लेकिन संसार झूठा नहीं तो तत्व विज्ञान बताया नारद जी ने और ही अविद्यमानी संस्कृति न निवर्तते वास्तव तो कोई अर्थ ही नहीं है लेकिन संसार हृदय से जाता ही नहीं और वास्तव तो जो अर्थ है उसका तो कुछ नहीं है औरते और अविद्यमानी संस्कृति न निवर्तत, संसार चक्र जो है वो उसका जो निवारण निवृत्ति होता ही नहीं चक्का चल रहे पुनरभिजनम पुनरभिमनम पुनरभिमात्री जठ रे शयनम आ, क्या करे ऐसा ही चलते रहे तस्मी महद मुखरिता मद बी चरित्रितोह स्रवंथी ताजे पिबंती अवित्रिशो निप गुर्ण स्थान न स्पृशती असन तिर भयसो को मोहा क्या बताया बड़ा काम का सु तस् महामुख रिता मेचरिता पिजूषेष सरि पर स्रवंति ते पिबंसी अवितृश निपगार कर्ण स्थान न भयसो असनतिर भयसोकमोह बलि तस्मुखोता तस्मान महत मुखरिता तस्मिन महत मुखरिता मधुबित शेष पीयूष अपरितोह स्रवंती इसीलिए तुमको कह रहे हैं कि देखो जो महापुरुषों का जवान से महत मुखरिता महतमुखो इन मुखरिता मधुबित मधु मधु मधु ठाकुर जी मधुसूदन मधु ये मधुसूदन ठाकुर जी का जो मधु टपकते रहते हैं संत महात्मा का जवान से अमृत लहर चलते रहते हैं ये कथा को मधु शेष चरित्रेष्त परितो श्रवंती जो वर्षा रहते हैं आनंद गंगा की धारा पवित्र कथा को सुनते रहो ताजे पिबंती ये सब कथा जो लोग जो सब पान करते रहते ताजे जे पिबंती अवित्रिशो एकदम तृष्णा मीठा ने और बोलो और बोलो है सोनकादि ऋषि वो बताया ना किसको सुतो महाराज जी को एं? हमारा अभी संतुष्टि नहीं है भाई बोलते रहो बोलते रहो वयम तू नितम उत्तम श्लोक विक्रमी जनता है साधु साधु पदे पदे हाँ आपला आपका कथा सुन के तृप्ति नहीं हो रहा है और बोलो और बोलो वयम तु नाम उत्तम श्लोक विक्रमे जश हैं साधु साधु पदे पदे सुनते सुनते लगता है अमृत अमृत है और बताओ और बताओ ताजे पिवंती अवित त्रिशो निप एकदम कान को खड़ा करके ओ मधु जो रस है वो गाढ़ा रस जो है गाढ़ो कर्ण करण के द्वारा स्थान ये लोगों को नशनो तीड़ो भय शोक मोहा ये लोगों को काम क्रोध लोभ मोह शोक भय खुदा तृष्णा कुछ नहीं होता सब सबसे पाड़ हो जाता है पूरा माया के चक्कर से पूरा बाहर चले जाते हैं देखो और ऐसा करते करते शब्द ब्रह्मणी दुष्पारे चरंत उतरे मंत्रिंग व्यवच्छि भजंतो न विदु परम अपार अनंतो वेद मंत्र बाहुल्य विचरण करके भी और वेद का मंत्रार्थे का अनुसारी वजरादि चिन्ह चिन्ह के द्वारा व्यवच्छिन्न देवगण की उपासना करके भी हाँ, ये लोग भगवान का वास्तव निर्णय नहीं कर पाते संभव नहीं ऐसा करके पुरंजय का जो फाइनल जो, जो उपदेश है ये सब सुंदर उपदेश दे रहा है कौन नारद जी महाराज और नारद जी महाराज ये उपदेश करते करते उसके बाद यहां आया नारद वाचो नारद बहुत सारे कई घटना ये सब बोले अर्थ बजे नारद जो है नारद कथो पकथ चल रहे कभी ये बोले कभी वो बोले ऐसे सपने में जैसे अनर्थ आते रहते हैं सपने में अनर्थ आता नहीं कभी गला काट दिया कभी लूट लिया हमने पहले भी ये सब बताया था ये सपने में कभी कभी ऐसा अनर्थ आ जाता है कि मानो किये सच्चा है एकदम पक्का सपने में कभी कभी ऐसा अनर्थ पैदा हो जाता कि लगता है ये एकदम सच्चा है लेकिन वास्तविक सत्य तो नहीं है ऐसा करके विदुर जी आप कई प्रसंग है मैत्री मुनि विदुर जी को कह रहे हैं उसका पहले सब प्रसंग है सब और ऐसा करते करते अभी विदुर उवाच उसके बाद मैत्री ऋषि उत्तर दे रहे हैं तो प्रचेता प्रचेतागण को आशीर्वाद किया स्वयं हरि जो है हरि भगवान प्रकट हो गया प्रचेता प्रचेतागण को आशीर्वाद दिया प्रचेता प्रचतागण को प्रच्तागण सब स्तुति की प्रचोदगन के एकाध स्त्रुति हम बता दे ओम नमो क्लेश उदार गुना निदार गुण आहवाय मनोवचो वेगोजो पुरो पुरोजवायो पुरो सर्वाक्ष मगोरगता धने नमः सुद्धायु संतायु नमः स्निष्ठाया मन अपार बलस बलसधराय ओ नमो जगतस्ता दई गृहत मया गुण विग्रहायो नमो विशुद्धस हर ये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णा प्रभवी सर्वसात्वता सर्वसात्वता ऐसा करके सुति किए नमो कमल नमः कमलमा नमः कमलपादायो नमस्ते कमलक्षण नमो कमलो न नमो कमलो किंजलको कोंकजो न कमल को मंत्री तो कमल किंजल कोसमलवाससेभूतवासो नमो औधुक्षाई ही साक्षी ऐसा करके स्तुति की प्रचेतागण आप प्रचेतागण स्वयं इस बात को स्वीकार किए तुलेयाम लवेना पी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संग से सहा प्रचेतागण अपना जिंदगी में ये अनुभव करके बताया कि क्षण क्षण मात्र लव मात्र साधु संग जो है तुलेयाम लवेनापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संग इससे बढ़ के आशीर्वाद और कभी नहीं हो सकता हो ही नहीं सकता कई अगर बोले स्वर्ग मिल जाए अपुनर्भव मिले वो क्या होगा ये सब प्राप्त करके हम क्या करेंगे ब्रह्मा का पद मिल गया ए, देखोगे नागो कन्यागन स्तुति किया ब्रह्मा का भी स्तुति में आता है नौ नाक न चार्वम यह सब श्लोक आएगा सुंदर विचार और इधर बोलते बोलते क्या हुआ भगवान इसको दर्शन दिए और शुरू कर दिया भजन तो किए तब ठगुर जी का दर्शन हुआ इसके बाद नारद जी कह रहे कि नारद जी अभी कह रहे कि चेतागन को उपदेश देने के लिए आए नारद जी नारद जी बताए देखो ये जर मूल्य सेणम तथी सर्वणम अच्छा यथा देखो जैसे वृक्ष का मूल पे जड़ पे पानी देने से सारे हरा भरा हो जाता है आ, उसका अलग करके कोई पानी देने का कोई जरूरत है नहीं प्रचितस ऊंचु प्रचेत ऊंचु हा इसका गण कुछ बताया उसके बाद नारो जी उपदेश दिया नारो जी बोला देखो न जथातर तत्कंद भुजोपाखा प्राणोपहारस्थेन्द्रियाणम तथे सर्वअर्णम उच्यु तिजा अचुत तो भगवान का पूजा करो इसमें ही तुम्हारा सारे मंगल छुपा हुआ है दया या सर्वभूत संवेन्द्रियो उपोषात्वा चुस्वती चुस्सती आसू जनार्द ठाकुर जी प्रसन्न कब होते हैं जब कोई देखते निर्भर हो गया जब ठाकुर जी देखते हैं जे ये किसी का सोतुता नहीं करता निर्भय निर्ब हिंसा का कोई विभाग है हिंसा का अर्थ तो सुना कभी हिंसा का अर्थ तो सुना नहीं आप बोलते हो हम तो हिंसा नहीं किया मठ में अगर ब्रह्मचारी लोग है सब है और कोई अगर काबिलत में कोई महाराज अगर ना बोला तो महाराज का हिंसा दोष तो लगेगा जीव हिंसा जीव हिंसा मतलब ये नहीं कि हमने उसको मारा काटा ये नहीं तुम अगर गलत रास्ते में उसको भेज दो ये भी तुम्हारा जीव हिंसा हो गया इसलिए गुरु वैष्णव को बताना पड़े जरूर बताएं कि तुम गलत रास्ते में जा रहे ना तो हो ना बताएं तो उसके लिए अपराधी वो बन जाए ये जीव हिंसा हो जाए सामने देख रहा है उल्टा कर रहा है वो बोलना पड़ेगा माने ना माने तो बात तो इससे बोला जीव हिंसा बहुत किस्म का है चो दया सर्वभूतेश संतुष्टा जेनो केनो सर्वेंद्रियो उपस्वा चतुशती आंसू जनार्दन ठाकुर जी संतुष्ट हो जाता है जो सर्वभूत में जो है सर्वभूत में दया प्रदर्शन करना जो हमारा गौरी सिद्धांत में है ना गौरी सिद्धांत में क्या है दया कृष्ण नाम यही मात्र है ना दया कृष्ण नाम यही तो है जीव दया कृष्ण नाम जीवे में जीव को दया करो कैसे जीव दया कृष्ण नाम जीव को कैसे दया करो अगर अपना खुद का कोई अनुभव नहीं है जीव दया कृष्ण नाम ये सबसे बड़ा चीज है दया या सर्वभूते हर सब भूत का अंदर में ठाकुर जी का उपस्थिति दर्शन करके कृपा करो ऐसा करके कृपा करने का बात बोला और साधु संग कृष्ण नाम ही मात्र चाय संसार जीनी त्यार को वस्तु कहने का तो बात है अब इसमें विचार कर दो तो क्या क्या आएगा यहां तो कोई ऐसा लिखा झुका नहीं है हमारा बदमाश गुरु भाई रहे गुरु भाई का काबिल ही नहीं उसका साथ रहो ये तो बोला नहीं है ये अगर लिखा हुआ तो पहले ही बोल देता साधु संगी कृष्ण नाम यही मात्र चाय संसार जी ने त्यार वस्तु न घुमा फिरा कर साधु है वही रहो जहां हमारा संप्रदाय का साधु है वह रहने से और ज्यादा फायदा मिलेगा अपना संप्रदाय का साधु रहे इस विषय में स्वयं कालीन में चर्चा करें सजा तिराशय स्निग्धे साधु संगो सतो इसका बारे में चर्चा करके हम पांचवा जो स्कंद है उसका स्कंध का बहुत जल्दी चर्चा शुरू कर दे स्वयंकालीन उदिवेशन है सजातिरा से स्निग्धे सब श्लोको का व्याख्या करते हुए हम फिर तुरुतम पंचम चंद शुरू कर दें आज समय नहीं है बहुत खूब कम दिन बाकी है अथापिते पदम्बुदयो प्रसाद ले गृहत एवी जनाति तत्यम भगवान महिमन नाच अन्नम एक चिरन वा छ कल पत्र सिंध बांध बुच पथितांग पावन ब्यो न